श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक 15 मार्च अट्ठारह सौ कथा श्री रामकृष्ण कौन है भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण भक्तों को स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं कुछ कहने के लिए उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से इसके भीतर दो व्यक्ति है एक है जगन भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं सोच रहे हैं अब वे क्या कहेंगे श्री राम कृष्ण हाँ एक वे हैं और दूसरा है उनका भक्त जिसका हाथ टूट गया था वही अब बीमार है समझे भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण किससे से कहूँ और समझेगा भी कौन कुछ देर बाद फिर बोले वे मनुष्य का आकार धारण करके अवतार लेकर भक्तों के साथ आया करते हैं उन्हीं के साथ फिर भक्तगण चले भी जाते हैं राखाल इसीलिए कहता हूँ आप हम लोगों को छोड़कर चले मत जाइएगा श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कहते हैं बागलों का दल एकाएक आया नाच कूद कर गाया बजाया और एकाएक चला गया आया और गया परंतु किसी ने पहचाना नहीं श्री रामकृष्ण और दूसरे भक्त मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कुछ देर चुप रहकर कर श्री राम फिर कह रहे हैं देह धारण करने पर कष्ट तो है ही कभी कभी कहता हूँ अब जैसे इस संसार में न आना पड़े परंतु एक बात है निमंत्रण में भोजन करते करते अब घर की बनी मटर की दाल अच्छी नहीं लगती न घर के चावल ही अच्छे लगते हैं और दे धारण भक्तों के लिए हैं श्री कृष्ण नरेंद्र की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं श्री कृष्ण नरेंद्र से चांडाल मांस का भार लिए हुए जा रहा था उधर से नहा धोकर शंकराचार्य आ रहे थे वे उसके पास से होकर निकले एकाएक चांडाल ने उन्हें छू लिया शंकर ने विरक्तिभाव से कहा तूने मुझे छू लिया उसने कहा भगवान न मैंने आपको छुआ और न आपने मुझे विचार कीजिए विचार कीजिए क्या आप देह हैं मन हैं या बुद्धि हैं आप क्या हैं विचार कीजिए शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में से किसी में लिप्त नहीं है ब्रह्म कैसा है जानता है जैसे वायु वायु वाय। वाय। में सुगंध और दुर्गंध दोनों हैं परंतु वायु निर्लिप्त है नरेंद्र जी हाँ रामकृष्ण वे गुणातीत हैं माया से परे हैं अविद्या माया और विद्या माया इन दोनों से परे हैं कामने और कांचन अविद्या है ज्ञान भक्ति वैराग्य ये सब विद्या के ऐश्वर्य हैं। शंकराचार्य ने विद्या का ऐश्वर्य रखा था तुम सब लोग जो मेरे लिए सोच रहे हो यह चिंता विद्या माया है विद्या माया के सहारे चलते रहने पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है जैसे ऊपर वाली सीढ़ी उसके बाद ही छत कोई कोई छत पर पहुंचने के बाद भी सीढ़ियों में चढ़ते उतरते रहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद भी विद्या का मय रख छोड़ते हैं लोग शिक्षा के लिए और भक्ति का स्वाद लेने तथा भक्तों के साथ विलास करने के लिए भी नरेंद्र त्याग करने के बाद चलाने से कोई कोई मुझ से नाराज हो जाते हैं श्री रामकृष्ण धीमेश्वर से त्याग आवश्यक है श्री कृष्ण अपने शरीर के अंगों को दिखलाकर कह रहे हैं एक वस्तु के ऊपर अगर दूसरी वस्तु हो तो एक को बिना हटाए दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है नरेंद्र जी हाँ श्री राम कृष्ण नरेंद्र से धीमेश्वर में ईश्वर में देखते रहने पर क्या फिर कोई दूसरी चीज़ दिखलाई पड़ सकती है नरेंद्र संसार का त्याग करना ही होगा श्री रामकृष्ण जैसा मैंने अभी कहा ईश्वर में देखते रहने पर फिर क्या दूसरी वस्तु दिख पड़ती है संसार आदि क्या कुछ दिखलाई पड़ सकता है परंतु त्याग मन से होना चाहिए यहाँ जो लोग आते हैं उनमें संसारी कोई नहीं है किसी किसी की इच्छा थी स्त्री के साथ रहने की राखाल और मास्टर का हंसना वह भी पूरी हो गई श्री रामकृष्ण नरेंद्र को स्नेह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं देखते ही देखते मानो आनंद से पूर्ण हो गए भक्तों की ओर देखकर कहने लगे खूब हुआ नरेंद्र ने हंसकर पूछा क्या खूब हुआ श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए मैं देख रहा हूँ कि महान त्याग के लिए तैयारी हो रही है